नावनिली केवट नहीं कैसे उतरे पार कैसे उतरे पार पथिक विश्वासन आवे लगे नहीं बैराग यार कैसे कै पावे पथिक स्वासन आवे मन में धरे न कान नहीं सत्संगति रहनी बात करे नहीं कानो प्रीत भी न जैसे केनी छोटे डगमगीना ई संत को वचन न मानई मूरख विवेक विवेरक चतुराई अपनी आनय पलट सदगुरु शब्द का तनिक ना करे विचार कैसे उतर पार्वतिक विश्वास ने पथिक विश्वासन आवे साहिब वही फकीर है जो कोई पहुँचा हो नूर का छत्र बिराजे सपरत खत पर बैठी तुर अठ पे तम्बू है आसमान जमी का परस बिछाया सिमा की या छिड़का खुशी का मुस्किल जाया नाम खजाना भरा जिके जा चलता साहिब चौकीदार जे के इबल सहू डरता पलटू दुनिया दीन में उनसे बड़ा न य पलटू दुनिया दीन में उनसे बड़ा न कोई साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो या। जो कोई पहुंचा पहुँचा होहना है सत्य नाम का जो चाहे सो ले जो चाहे सोले जो चाहे सोले जायगी लुट और आई तुम का हो यार गाँव जब दही है लाई ताक कहा गार मोट भर बाँध सीता भी लूट में देरी करे ताही की ओय खराबी बहुरीन ऐसा दाव नहीं फिर मानुष होना क्या ताकत उठाड़ हाथ से जाता सोना पलटू मैं ऊरिन भया मोर दोस जीन दी लहना है सतनाम का जो चाहे सोले जो चाहे सोले अजहू छेत गवार ना समझ अब भी छेत ऐसे भी बहुत देर हो गई जितनी न होनी थी ऐसे भी उतनी देर हो गई फिर भी सुबह का भूला सांझ घर आ जाए तो भूला नहीं अजहू चेत गंवार अब भी जाग अब भी होश को संहार ये प्यारे पद्र एक अपूर्व संत के हैं डुबकी मारी तो बहुत हीरे तुम खोज पाओगे पलटू दास के संबंध में बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं संत तो पक्षियों जैसे होते हैं आकाश पर उल्टे जरूर है लेकिन पद नहीं छोड़ जाते संतों के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात नहीं संत का होना ही अज्ञात होना है अनाम संत का जीवन अंतर जीवन है बाहर के जीवन के तो परिणाम होते हैं इतिहास पर इतिवृत्त बनता है घटनाएं घटती हैं बाहर के जीवन की भीतर के जीवन की तो कहीं कोई रेत भी नहीं पड़ती भीतर के जीवन की तो समय की रेत पर कोई अंकन नहीं होता भीतर का जीवन तो शाश्वत सनातन समयातीत जीवन है जो भीतर जीते हैं उन्हें तो वही पहचान पाएंगे जो भीतर जाएंगे इसलिए सिकंदरों हिटलरों और नादिरशाह इनका तो पूरा इतिवृत्त मिल जाएगा इनका तो पूरा इतिहास मिल जाएगा इनके भीतर का तो कोई जीवन होता नहीं बाहरी बाहर का जीवन होता है सभी को दिखाई पड़ता है राजनीतिक का जीवन बाहर का जीवन होता है धार्मिक का जीवन भीतर का जीवन होता है उतनी गहरी आंखें तो बहुत कम लोगों के पास होती हैं कि उसे देखे, वो तो अदृश्य और सूक्ष्म है अगर बाहर का हम हिसाब रखें तो संतों ने कुछ भी नहीं किया तो तो सारा काम असंतों ने ही किया है दुनिया में असल में कृत्य ही असंत से निकलता है संत के पास तो कोई कृत्य नहीं होता संत का तो करता ही नहीं होता तो कृत्य कैसे होगा संत तो परमात्मा में जीता है संत तो अपने को मिटा के जीता है आपा मेट कर जीता है संत को पता ही नहीं होता कि उसने कुछ किया कि उससे कुछ हुआ कि उससे कुछ हो सकता है संत होता ही नहीं तो न तो संत के कृत्य की कोई छाया पड़ती और न संत के कर्ता का कोई भाव कहीं निशान छोड़ जाता पलटुदास बिल्कुल ही अज्ञास थे इनके संबंध में बड़ी थोड़ी सी बातें ज्ञात थी उंगलियों पर गिनी जा सके एक उनके ही वचनों से पता चलता है गुरु के नाम का गोविंद उनके गुरु थे गोविंद संत भीखा के शिष्य थे एक परम संत के शिष्य थे और गोविंद उनके गुरु थे तो ने अपने बाबत चाहे कुछ भी ना कहा हो लेकिन गुरु का स्मरण किया है जरूर किया है अपने को तो मिटा डाला है लेकिन गुरु में हो गए अपने को पोच डाला सब तरह से अपने को समाप्त कर लिया उसी समाप्ति में गुरु से तो संबंध जुड़ता है और परमात्मा की याद की है लेकिन गुरु की याद को नहीं भूले परमात्मा से जिसने जोड़ाया उसे कैसे भूल जाएंगे तो गोविंद उनके गुरु थे यह बात ज्ञात है दूसरी बात जो उनके पदों से ज्ञात होती है वो कि वे वनिक थे, वैश्य थे थे। वह भी इसलिए ज्ञात होती है कि वैश्य की भाषा का उपयोग किया है जैसे कबीर जुलाहे थे तो कबीर के पदों में जुलाहे की भाषा का उपयोग स्वाभाविक बीनी रे चदरिया अब ये कोई दूसरा नहीं लिखेगा जिसमें चदरिया कभी बीनी ही न हो इन दूसरा नहीं लिख सकता है। गोरा कुम्हार लिखेगा तो वो मटके बनाने की बात लिखता है ऐसे इनके पदों में इनके वणिक खोने का प्रमाण मिलता है बड़ी मस्ती की बात कहीं कहा कि ना राम का मोदी राम का बनिया राम को बेचता हूं छोटी मोटी दुकान नहीं करता सुनो ये अद्भुत वचन कौन करे बलियाई अब मोरे कौन करे बनियाई त्रिकुटी में है भरती मेरी सुखमन में है गादी दसवें द्वार दसवें द्वारे कोठी मेरी बैठा पुरुष अनादि इंगला पिंगला पलरा दोनों लागी सूरत की ज्योति सत सबद की दाणी पकड़ो तोलो भर भर मोती चांद सूरज दो करें रखवारी लगी सत्य की ढेरी तुरिया चढ़ के बेचन लागा ऐसी साहिबी मेरी सतगुरु साहब किया सिपारस निली राम मुदियाई पलटू के घर नौबत बाजत नीति उठ होत सबाई सतगुरु साहब किया किस सिफारश तो गुरु ने सिफारिश कर दी परमात्मा से लिख दी चिट्ठी मेरे नाम उनकी बिना सिफारिश के तो कुछ होता नहीं अपने से तो मैं पहुंच नहीं सकता था वो तो उनकी सिफारिश से पहुंच गया नहीं तो कहां मुझे पता परमात्मा का सतगुरु साहब किया सिफारिश मिली राम मोदी आई खुद सिफारिश की तब से राम का मोदी हो गया राम का बनिया हो गया तब से राम को ही बेचता हूं और ये सारे शब्द तुरिया चढ़ के बेचन लागा चार अवस्थाएं हैं चेतना की जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरिया कहते पलटू के तीनों को पार कर गया तुरिया चढ़ के बेचन लागा ऐसी साहिबी मेरी है मैं तुरिया ही बेचता हूं तो मेरे पास कुछ है भी नहीं मेरी मस्ती देखो मेरी साहिबी देखो मेरा धन देखो मैं तुरिया बेचता हूं चांद सूरज दू कर रखवारी, लगी सप्त की धेरी सत्य सबद की दाणी पकड़ो तोलो भर भर मोती अब और तो कुछ बचाने मोती ही लुटारा मगर ये भाषा वैसी की कौन करे बनाई अब मोर कौन करे बनियाई त्रुक्ति में है भरकी मेरी सुखमन में है गादी अति महासूक्ष्म में गादी जमा के बैठ गया और त्रुकटी में मेरा धन है अब तीसरा नेत्र खुला है वहां मेरी।, मेरी असली संपदा है दसवें द्वारे कोठी मेरी नौ द्वार से हम परचित ये जो नौ छेद है शरीर में ये नौ द्वार कहते हैं संत आंख कान नाक ये जो नौ छेद है शरीर में एक दसवा छेद भी है उसमें सरक गए तो परमात्मा में पहुंच गए वो दिखाई नहीं पड़ता वो तुम्हारे अंतर में वो परम क्षेत्र उसको दशम द्वार कहा है दसवें द्वारे कोठी मेरी बैठा पुरुष अनादि इंगला पिंगला पलरा दोनों लागी सूरत की ज्योति इंगला पिंगला को कहते हैं दो पलड़े मेरे तराजू के सत्य शब्द की दाणी पकड़ो और उन दोनों के बीच में सत्य की दाणी है सत्य का संतुलन है यह जो भाषा है ये वणिक की है इस संबंध में एक बात ख्याल रख लेना जो तुम्हें याद दिला देनी जरूरी है कि तुम कहीं भी हो वहीं से परमात्मा का रास्ता है अगर बनिए हो तो वहां से भी रास्ता है तो राम के मोदी हो जाओ कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का ही ब्रह्म पर दावा है कुछ ऐसा भी नहीं कि छत्रियों का ही दावा है ब्राह्मण भी सत्य को उपलब्ध हुए छत्री भी वणित भी शूद्र भी प्रत्येक जीवन के ढंग की अपनी सुविधा है अपनी असुविधा है ब्राह्मण को एक सुविधा और ध्यान रखना जब मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं तो मेरा मतलब जन्म जात नहीं जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई सूत्र नहीं होता जन्म से इसका क्या संबंध लेकिन वृत्ति से ब्राह्मण होते हैं वृत्ति से सूत्र होते वृत्ति से छत्री होते वृत्ति की बात है ये व्यक्तित्व की बात है ये जो चार वर्ण हैं, ये जो चार रंग हैं, वर्ण का अर्थ होता है रंग थोड़ा सोचना कि चार रंग के लोग हैं दुनिया में चार ढंग के लोग हैं दुनिया में और इन चार ढंग की जो व्याख्या है पांच हजार साल हो गए हिंदुओं ने जब तय किया था कि चार रंग के लोग चार ढंग के लोग हैं इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता अभी भी कारल गुस्ताफ जंग ने जब फिर से विवेचन किया मनुष्य के संबंध में तो चार ढंग फिर आ गए नाम कुछ भी हो लेकिन चार कोठियों में बटे हुए लोग इससे बचा नहीं जा सकता कुछ लोग हैं जो बुद्धि में जीते वे ब्राह्मण कुछ लोग हैं जो बुजाओं में जीते कुछ लोग हैं जिनकी सारी खोज विचार की है वे ब्राह्मण कुछ लोग हैं जिनकी खोज शक्ति की है शक्ति के पूजक वे छत्री कुछ लोग हैं जिनकी खोज महत्वाकांक्षा प्रतिष्ठा धन इस बात की है वे लोग वैश्य कुछ लोग हैं जिनकी कोई खोज ही नहीं जो ऐसे ही जीते जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता चला जाए न कहीं जाना है, न कहीं पहुंचना ना है, न कोई मंजिल है न कोई गंतव्य है न कोई बड़ी भविष्य की महत्वाकांक्षा है ऐसे व्यक्ति सूत्र फिर कुछ भी छोटा मोटा करके गुजार लेते जिंदगी गुजारनी है जिंदगी से कुछ बनाना नहीं ये चार वृत्तियां हैं प्रत्येक वृत्ति का लाभ और प्रत्येक व्यक्ति की हान भी है जैसे कि जो आदमी बुद्धि में जीता है अगर उसका ठीक उपयोग कर ले तो बुद्धि ही निखरते निखरते चैतन्य बन जाती होश जागरूकता सुरति बन जाती तो ब्राह्मणों को एक लाभ है कि वह अपनी बुद्धि को किसी भी दूसरे वर्ण की बजाय छत्री शुद्ध वैश्य की बजाय ज्यादा आसानी से ध्यान में लगा सकता है ये तो लाभ है लेकिन खतरा भी है खतरा यह है इतनी ही आसानी से वो अपनी बुद्धि को पांडित्य इकट्ठा करने में भी लगा सकता है प्रत्येक लाभ अपने साथ छाया की तरह अपनी हानि लाता है तो जितनी सुविधा है ब्राह्मण को उतनी ही असुविधा भी है सुविधा यह है अगर ठीक मार्ग पकड़ ले स्मृति को भरने में ना लग जाए बोध को जगाने में लग जाए तो तो बुद्ध हो जाए लेकिन अगर स्मृति को भरने में लग जाए जिसकी बहुत संभावना है क्योंकि स्मृति को भरना ऐसे है जैसे कोई ढलान की तरफ चले उसमें मेहनत नहीं है और बोध को जगाना ऐसे है जैसे कोई पहाड़ की यात्रा करे उसमें बड़ा श्रम है तो बहुत संभावना है ब्राह्मण वृत्ति के लोग सौ में से इस स्मृत्यु को भरने में लग जाएंगे पंडित हो जाएंगे इसलिए ब्राह्मण पंडित होकर समाप्त हो जाते कभी कभी कोई एकाद सौ में एकाद प्रज्ञावान होता है ऐसी ही छत्री की वृत्ति है छत्री की वृत्ति के आदमी को एक लाभ है उसके पास संकल्प का बल है जूझ सकता है जुझारू है लड़ सकता है दूसरे से लड़ना हो तो दूसरे से भी लड़ सकता और अपने से लड़ना हो तो अपने से भी लड़ सकता लड़ने की उसके पास कला है लड़ेगा तो फिर वो संकोच नहीं करता जान लेने में भी उतना ही कुशल है उतना ही देने की तैयारी भी रखता है जिसको लेनी हो जान उसे देने की तैयारी भी रखनी पड़ती है तो अगर छत्री को ठीक राह मिल जाए तो वो तीर्थंकर हो जाएगा जैनों के 24 ही तीर्थंकर छत्री हिंदुओं के सारे अवतार छत्री बुद्ध छत्री गिझारू लोग तलवार दूसरे पे चलती रही चलते चलते एक दिन समझ आ गई तो अपने पे चलने लगी जिस दिन अपने पे चलने लगी उस दिन अहंकार काट के गिरा दिया काटने की कला तो आती ही थी ब्राह्मण है याग्न वर्क और अष्टावक्र और शंकराचार्य ठीक चले कोई तो शंकर हो जाए चूके तो पंडित हो जाए ऐसी ही वैसे की संभावना है। धन की उसे पकड़ है। तो स्वम निन्यानवे मौके पर तो वो धन को ही इकट्ठा करेगा और धन को ही इकट्ठा करके मर जाएगा और लोग कहते हैं मर के फिर सांप हो जाएगा और धन पर कुंडली मारकर बैठ जाएगा मर के भी वो धन की ही रक्षा करेगा लेकिन अगर परम धन की याद आ जाए वैश्य को तो धन का खोजी है धन पे सब लगा देता है दाव सब लगा देता है एक दफर परम धन की उसे याद आ जाए कि उसे यह समझ में आ जाए कि धन मेरे भीतर है बाहर नहीं तो फिर वैसे जितनी सुविधा से भीतर जा सकता है उतनी सुविधा से कौन जाएगा ऐसी ही बात सूद्र की भी है सौ में निन्यानबे मौके पर तो सूद्र बस ऐसे ही इधर उधर छोटा मोटा काम करके जिंदगी समाप्त कर लेगा खा पी लेगा बस और ना बिछोना हो जाए घर पर छप्पर हो जाए खाना पीना हो जाए फिर उसकी ज्यादा फिक्र नहीं साधारणता खाओ पियो मौज करो न कोई जिंदगी न पाना है कुछ न कहीं जाना है कुछ जीवन में कोई अर्थ की तलाश नहीं ऐसे समाप्त हो जाएंगे सौ महीने न लगे लेकिन अगर ठीक दिशा लग जाए तो सौ में एक लावसू बन सकता है वो सौ एक जो है जो अगर इस बात को समझ ले कि जीवन में सच में ही कोई आकांक्षा नहीं कुछ भी पाना नहीं परम विश्राम में बैठ जाए तो सूद्र जितनी आसानी से परम विश्राम में बैठ सकता है उतना कोई नहीं बैठ सकता छत्री के भीतर कुछ ना कुछ चलता ही रहता ब्राह्मण के सिर में कुछ ना कुछ चलता रहता बनिए के हृदय में सुखबुगी लगी रहती धन धन पद प्रतिष्ठा यहां भी मिले वहां भी मिले परलोक में भी मिले वो इंसान ही करता रहता सुद्र को एक लाभ है उसको बहुत फिक्र नहीं न धन की न पद की न शक्ति की न ज्ञान की क्योंकि ये कोई फिक्र नहीं हो उसकी वासना न्यून मात्र है अति न्यून है गिराने में देर न लगेगी तो शूद्र जैसे गोरा या रैदास परम ज्ञान को उपलब्ध हुए तुम जहां भी हो जो भी हो उससे कभी यह चिंता मत लेना कि तुम जहां हो वहां से परमात्मा नहीं पाया जा सकता सब जगह से सौ में से एक व्यक्ति परमात्मा को पाता है तुम वो एक व्यक्ति बन जाओ तुम जहां हो वहीं से निन्यानबे तो भटक जाते हैं तुम उस निन्यानबे भटकाओ से बचना तीसरी बात पता चलती पलटू के वचन से कि दो भाई थे दोनों पलट गए बाहर के धन की फिक्र छोड़ दी और भीतर का धन खोजने लगे खोजने नहीं लगे खोज ही लिया बाहर तो धन खोज के भी कहां कौन खोज पाता है बाहर धन है ही नहीं जो खोज सको बाहर तो धन का बुलावा है छलावा है छल मृग मरीच का है दिखाई पड़ता है दूर छिपे दिखाई पड़ता है मिलता जमीन से जैसे जैसे पास पहुंचते हो छित दूर हटता जाता है। कभी तुम ऐसी जगह नहीं पहुंच पाओगे जहां छितिज वस्तुतः जमीन से मिलता हो ऐसे ही कभी भी वासना तृप्ति से नहीं मिलती वासना छितिज की भांति दोनों भाई बदल गए बदलने के कारण गुरु ने दोनों को पलटू नाम दे दिया एक भाई को कहा पलटू प्रसाद और एक भाई को कहा पलटू दास शब्द बड़ा प्यारा दिया गुरु ने पलटू जिसको कन्वर्शन कहते पलट गए जिसको वैज्ञानिक 180 डिग्री का रूपांतरण कहते एकदम पलट गए कहीं जाते थे और ठीक उल्टे चल पड़े और ऐसे पलटे कि छाना पलट गए दे सोच विचार ना किया कहा बाजार में गाड़ी लगा के बैठे थे और कहा सूक्ष्म ना दी लगा दी कहा तोलते थे अनाज तोलते होंगे साग सब्जी तोलते होंगे कुछ तोलते होंगे और कहा सब शब्द की से तोलने लगे और कहा साधारण चीजें बेचते रहे होंगे और तुरिया बेचने लगे समाधि बेचने लगे ऐसा रूपांतरण था कि गुरु ने कहा कि तुम बिल्कुल ही पलट गए ऐसा मुश्किल से होता है ये क्रांति थी पलटू नाम का अर्थ हुआ क्रांति एक बड़ी अपूर्व क्रांति हुई ये नाम भी बड़ा प्यारा है असली नाम का तो कुछ पता नहीं असली नाम यानी मां बाप ने जो दिया था उस नाम का तो कुछ पता नहीं गुरु ने जो नाम दिया था वो ये था और गुरु ने खूब प्यारा नाम दिया बड़ा सांकेतिक नाम दिया दो दो चार चार पैसे के लिए दुकान करते रहे होंगे और जब पलट गए तो ऐसी क्रांति घटी पंडित पुरोहित तो बहुत नाराज हुए पंडित पुरोहित सदा ही नाराज रहे इस तरह पलट जाने वाले लोगों से क्योंकि इस तरह पलट जाने वाले लोग उनके धंधे पर ही चोट करने लगते अब जो तुरिया बेचता हो बाजार में समाधि बेचने लगे वो पंडित पुरोहित तो परेशान हो जाएंगे उनके पास तो समाधि का धन नहीं है बेचने वो तो कोरे उधार बासे शब्द बेच रहे हैं और यहाँ कोई ताजा झरना लेके आ गया जिसके प्राणों में नए फूल खिल रहे हैं और ताजे भीतर खिलते कमल बेचने लगा तो तुम्हारे बासे कमल और सदियों से सड़े कमल कौन खरीदेगा तो मंदिर मस्जिद सदा नाराज हो जाते हैं संत पर पंडित पुरोहित तो बहुत नाराज थे लेकिन जिनके पास आंखें थी उनकी भीड़ आने लगी दूर दूर प्रांतों से लोग आने लगे कहा है पलटू ने लेले भेंट अमीर नाम का तेज वि राजा लेले अमीर नाम का तेज राजा सबको रगरे नाक आई के परजा राजा पलटू ने कहा ये भी खूब हुआ मैं साधारण दुकानदार जरा राम के नाम से क्या जुड़ गया कि असाधारण हो गए मैं दो कोड़ी का आदमी राम नाम से क्या भर गया कि बहुमूल्य रतन हो गया लेले भेंट अमीर नाम का तेज विराजा बड़े बड़े धनी कीमती बहुमूल्य भेंट के मेरे द्वार पर आने लगे नाम का तेज विराजा लेकिन पलटू ये नहीं कहते कि मेरी कोई खूबी है उस प्रभु का तेज उस प्रभु की चमक मुझ में आ गई वो मेरी आंखों से झांक रहा है उसकी ही खूबी सब कोई रगरे नाक आई के प्रजा राजा और प्रजा से भी लोग आने लगे और बड़े राजा और सम्राट भी आने लगे बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फ्री दुहाई ना कोई फौज फांटा है अपने पास पलटू गहते ना अपने पास कोई और उपाय है। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फ्री दुहाई, लेकिन सारे देश में हवा गर्म हो गई सारे देश में खबरें पहुंचने लगी ये जो सुगंध पैदा हुई इस सुगंध के धागे दूर दूर तक चले गए और जब ये सुगंध पैदा होती तो ये सब दीवारों को पार करके निकल जाती सब सीमाओं को पार करके निकल जाती दूर दूर अज्ञात स्थानों से लोग चल के आने लगते कोई अज्ञात शक्ति उन्हें बुलाने लगती पुकारने लगती जन्म महिमा सतनाम आपने सरस बढ़ाई तो पलटू कहते हैं खूब रही ये बात जन महिमा सतनाम देखो ये सतनाम की महिमा पलटू जैसा गरीब बनिया राम का मोदी हो गया सतनाम के लिए से पलटू भया गभी हाथ जोरी आगे मिले ले ले भेंट अमीश जिनके दर्शन होने मुश्किल थे जिनके द्वार पर पलटू जाते तो द्वार न खुलते सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर और ऐसी गहराई आ गई पलटू में सिर्फ सत्यनाम के लेने से फिर ठीक ठीक स्मरण कर लेने से प्रभु पारस को छू लिया लोहा सोना हो गया जिनके द्वार दरवाजे बंद थे वे बड़ी बड़ी भेटेंडे के द्वार पर आने लगे उनके भाई पल्टू प्रसाद ने पल्टू के संबंध में कुछ वचन लिखे नंगा जलालपुर जन्म भयो है बसे अवध के खोर कहे पल्टू प्रसाद हो भयो जगत में सोर गरीब गांव में पैदा हुए थे नाम ही था नंगा जलालपुर तू सोच ही सकते नंगा जलालपुर गरीबों का गांव होगा बिल्कुल नंगों का गांव होगा नंगा जलालपुर जन्म भयो है अत्यंत गरीब घर गर में पैदा हुए बसे अवध के खोस फिर जाके अयोध्या में बस गए ये बड़ा प्रतीकात्मक है पैदा हुए गरीब से गांव में फिर राम की नगरी अयोध्या में बस गए ग्रस्त पैदा हुए थे फिर संन्यास हो गए धन पद मद में डूबे थे फिर एकदम राम की महिमा में उतर गए नंगा जलाल पर जन्म भयो है बहे बसे अवध के खोर कह पलटू प्रसाद हो भयो जगत में सोर चार वरण को मैटी के भक्ति चलाई मूल सब मिटा डाला ब्राह्मण छत्री वैश्यूत्र चारों वरण मिटाती है भक्ति में सब मिट जाते सन्यासी का कोई वरण नहीं होता सन्यासी रंगों के पार हो जाता डंगों के पार हो जाता सन्यासी परमा परमात्मा का हो जाता परमात्मा का तो कोई वर्ण नहीं इसलिए सन्यासी का भी कोई वर्ण नहीं होता ग्रस्त के वर्ण होते हैं क्योंकि ग्रस्त के ढंग होते हैं ग्रस्त संसार में होता है चार वरुण को मेट के भक्ति चलाई मूल गुरु गोविंद के बाग में पलटू फोलू फूल वो जो गोविंद का बाघ था गुरु गोविंद के बाघ में पलटू फूलू फूल और ये पलटू नाम का फूल गुरु के बगीचे में खिला सहज जलालपुर मून मुड़ाया अवध टूटी कर धनिया सहज करें व्यापार घटई में पलटू निर्गुण बनिया सहज जलालपुर मून मुड़ाया सहज शब्द पर ध्यान देना संतों की सारी प्रक्रिया सहज चेष्टा से नहीं बोध से समझ से तुम जिस दिन बात समझ में आ गई उस दिन सिर मुंडालिया सन्यासी हो गए ऐसे पलटे क्षण में पलटे सहज जलालपुर मून मुड़ाया इसमें कोई आयोजना नहीं थी कोई बहुत दिन सोच विचार नहीं किया था कुछ हिसाब किताब नहीं बांधा था कि पुण्य लाभ होगा स्वर्ग जाएंगे परलोक मिलेगा कुछ नहीं था बात दिखाई पड़ गई कि संसार में कुछ भी नहीं प्रतीक रूप सिर मुडा लिया तो जलालपुर में ही सिर मुडा लिया बाजार में ही सिर मुड़ाना पड़ता है अवध टूटी करधनिया और फिर अवध पहुंच के वो जो जनेऊ पहने हुए थे करधनिया वो भी तोड़ के गिरा दिया जब राम के नगर पहुंच गए वहां कैसा वर्ण फिर कैसा व्रत फिर कौन हिंदू कौन मुसलमान फिर कैसा जनेऊ फिर सारे नियम तोड़ के गिराती नियम मात्र से मुक्त हो गए अब व्रती हो गए अवध टूटी कर और ध्यान रखना राम की अयोध्या में उन्हीं का प्रवेश जो न हिंदू हो न मुसलमान हो न ब्राह्मण हो न सूत्र हो उन्हीं का प्रवेश है जो वर्ण को छोड़ दे उन्हीं का प्रवेश है जो सारे नियम इत्यादि जो समाज और जीवन के लिए जरूरी है उनके पार हो जाएं अतिक्रमण करें वे ही अयोध्या में प्रविष्ट होते सहज करें व्यापार घटई में पलटू निर्गुण बनिया अब तो बाहर का कोई व्यापार रहा नहीं अब तो भीतर का ही व्यापार बचा सहज करें व्यापार घटई में अब तो भीतर ही भीतर चलना सब लेना भी देना भी ग्राहक भी भीतर दुकानदार भी भीतर सहज करें व्यापार घटे में पलटू निर्गुण बनिए, थे तो बनिए, अब निर्गुण हो गए अब निराकार हो गए बस इससे ज्यादा पलटू दास के संबंध में और कुछ ज्ञात नहीं है अंतिम बात फिर हम उनके पदों में उतरे शब्द उनके पलटू के ठीक वैसे ही आग्नेय है में हैं जैसे कबीर बड़े उनके के बड़े ऊंचे घाट के शब्द हैं और बड़े चोट रखने वाले शब्द हैं ठीक अगर कबीर के साथ किसी दूसरे को हम खड़ा कर सकें तो पलटू इसलिए संतों में यह बात कही जाती रही कि पलटू दूसरे कबीर है इसमें कोई अति सहयोगी नहीं तुम जब उनके पदों में उतरोगे तुम भी पाओगे बड़ी ऊंची बात है और बड़ी सचोट है हृदय में उतर जाए तुम्हारे पोर पोर में भर जाए ऐसी बात रसपूर्ण भी उतनी ही जितनी सचोट मस्ती भी उतनी ही जैसी कबीर की एक शब्द से खूब शराब झरती डुबकी लेना नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे लगे नहीं बैराग यार कैसे के पावे मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी बात करे नहीं कान प्री बिन जैसे कहनी छूटी डगमगी संत को वचन न माने मूर्ख तजे विवेक चतुरो अपनी आने पलटू सतगुरु शब्द का तन इतना करे विचार नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार समझो नाव तो मिल सकती है नाव तो मुर्दा है लेकिन जब तक माझी ना मिले नाव से काम ना होगा तुम्हें नदी पार करनी है नाव तो मिल सकती है क्योंकि माझी भी नाव को तो किनारे पर ही बांध के घर चला जाता रात आधी रात भी मिल सकती मगर तुम नाव से तो नदी पार ना कर सकोगे माझी चाहिए केवट चाहिए शास्त्र नाव जैसे मुर्दा सदगुरु के बिना उनका अर्थ प्रकट नहीं होता शास्त्र तो मिल जाते हैं रखे सदगुरु चले जाते हैं शास्त्र तो रह जाते हैं जैसे नाव बंधी रह जाती किनारे पर और माझी घर चला गया कि सो गया तो नाव तो कभी भी मिल सकती है नाव की तो कोई अड़चन नहीं है पलटू कहते नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पास पार उतरना कैसे होगा कोई नक्शा पास नहीं कोई मार्गदर्शक पास नहीं कोई दिशा का बोध नहीं कौन ले जाएगा कौन सास देगा कौन सहारा देगा कोई चाहिए जीवंत शास्त्र अपने आप में किसी को भी ले जा नहीं सकता न गीता न कुरान ना वेद क्योंकि वेद का तुम जो अर्थ करोगे वो भी तुम्हारा होगा नाव कभी चलाई ना हो और तुम नाव चलाओगे तो डूबने की ही ज्यादा संभावना है बजाय उतर जाने के भीतर का अनुभव न हुआ हो तो बाहर के शब्दों से तुम किसी भी तरह भीतर की प्रतीति ना कर सकोगे शास्त्र में सब रखा है लेकिन कौन जताएगा कौन दिखाएगा कौन जगाएगा कौन चेताएगा अर्थ को शास्त्र में शब्द हैं अर्थ तो भीतर से उमकते हैं शास्त्र में तो केवल प्रतीक हैं चिन्ह हैं लेकिन उन चिन्हों को कोई खोलने वाला चाहिए इसलिए सारे संतों ने सदगुरु पर बहुत जोर दिया है शास्त्र से ज्यादा जोर दिया है सदगुरु मिल गया तो शास्त्र मिल गया नाव ना भी हो तो भी अगर माझी मिल जाए तो कोई उपाय खोज लेगा तुम्हें नदी के पार ले जाने का साथ कंधे पे बिठा कर ले जाए या हो सकता है तैरना सिखा दे। तो तुम खुद ही तैर जाओ यह हो सकता है लक्कड़ को बांध के छोटी मोटी नाव बना ले। लेकिन कोई चाहिए जो दूसरे किनारे से परिचित हो सदगुरु का अर्थ होता है इस किनारे उस किनारे को जानने वाला मिल जाए इस जगत में उस जगत की पहचान वाला मिल जाए खड़ा तो हो बाजार में खड़ा तो हो बाजार में लेकिन अनुभव उसे परमात्मा का हो खड़ा तो हो तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा ही लेकिन कुछ हो उसके भीतर जो तुम जैसा ना हो जिसने जीवन की सारी गहराइयां देखी हो पहचानी हो कबीर ने कहा कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ बाजार में खड़ा लिए लुकाठी हाथ लठ लिए खड़ा हो जिसकी हिम्मत आ जाए तो उसका सिर गिरा दू हो जिसकी हिम्मत तो चल पड़े सात घर जो बारे आपना चले हमारे साथ जो तुमने घर समझ रखा है जो भी तुमने घर समझ रखा है जहां जहां तुमने मोह बना रखा है और जहां जहां तुमने अपने राग जोड़ रखे हैं और चाहत के सपने बसा रखे उन सबको जलाने को जो तैयार हो वो हमारे साथ चले कबीर कहते हैं बाजार में आके खड़ा हो गया हूं तैयारी पूरी है उस तरफ ले चलने की जिनकी हिम्मत हो वो मेरे पीछे आ जाएं कोई चाहिए जो ठीक संसार में खड़ा हो और संसार जिसके भीतर ना हो उसी को सदगुरु कहते नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे आस्था कैसे आए शास्त्र पर कोई समझाने वाला नहीं शास्त्र में कितना ही टटोलो कागज और शाही के अतिरिक्त कुछ मिलता नहीं कोई हृदय की धड़कन नहीं कैसे आवे विश्वास शास्त्र जिसने लिखा है उसने सच को जान के लिखा होगा कि कल्पनाओं का जाल रचा है कैसे आवे विश्वास सदगुरु को तो तुम भीतर झांक सकते हो सदगुरु के तो पास बैठ सकते हो सदगुरु के साथ तो अंतर का संबंध जोड़ सकते हो सदगुरु के साथ तो धीरे धीरे धीरे उसका व्यवहार उसका उठना उसका बैठना उसका बोलना उसका मौन इन सब से तुम धीरे धीरे अनुमान भी धी लगा सकते हो कि क्या घटा है लेकिन शास्त्र में तो अनुमान को भी कोई जगह नहीं सास तो बिल्कुल मुर्दा है ये तो ऐसे ही है सास जैसे किसी कब्र के पास चक्कर लगाते रहो कुछ पता ना चलेगा कि कौन सोया भीतर सतपुरुष सोया असतपुरुष सोया जागा हुआ सोया कि सोया हुआ ही सोया कुछ पता ना चलेगा कब्र के पास कब्रें तो सब एक जैसी हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बड़े सुंदर पद रचने वाले लोगों के पास जब तुम जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो पद कोरे पद है उनके भीतर कोई प्राण नहीं इसलिए कहते हैं कि साधारणता अगर किसी कवि की कविता तुम्हें अच्छी लगे तो कवि के पास मत जाना जाओगे तो भ्रम टूट जाएगा क्योंकि कवि केवल कविताएं लिखते हैं उनके जीवन में काव्य की धुन नहीं होती तो कविता में तो हो सकता है बड़ी ऊंची उड़ान हो आकाश खुलता हो और जब तुम जाओ कवि को मिलने तो वो किसी शराब घर में गाली बखते मिल जाए तो तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी शायद तो ऐसी सुगंध हो शब्दों की सुगंध शब्दों की लयबद्धता एक ऐसी सुगंध का भ्रम पैदा करती हो लेकिन जब तुम कवि को जाकर देखो तुम पाओगे वो तुमसे गया भी आदमी शब्द तो झूठे भी हो सकते हैं धोखे के भी हो सकते हैं शब्द तो केवल जाल हो सकते हैं तर्क की व्यवस्था हो सकते हैं शब्द में केवल भाषा का सौंदर्य हो सकता है शब्द को कैसे परखोगे कसौटी क्या होगी ये तो ऐसे ही समझोगे कागज पर लिखा सोना तुम्हारे पास माना कि सोने को कसने का पत्थर क्या तुम सोचते हो जिस कागज पर लिखा सोना इसको तुम कस लोगे सोने के पत्थर पर क्या कसोगे कागज तो कागज है सोना लिखा हो कि मिट्टी बराबर कोई निशान ना छूटेगा सोने को कसने वाला पत्थर हाथ में रखे बैठे रहो तो भी कोई निशान नहीं छूटेगा सोना चाहिए सोना शब्द से नहीं होगा सतगुरु का अर्थ होता है जहां उपाय है कस लेने का इसलिए पलटू कहते कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे ये नाव तो बंधी है लेकिन ये ले जाएगी कि डुबाएगी ये नाव तो बंधी है कोई कभी इसे उस पार ले भी गया है या नहीं या बना के इसी पार रखी गई है कोई इस नाव से कभी पार भी हुआ है नाव तो जरूर बंधी है लेकिन इस नाव को दूसरे पार का कोई अनुभव है इसमें कभी कोई यात्रा की है छल छिद्र से ना भरी हो डुबाना दे कहीं मझधार में धोखा ना दे जाए कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे विश्वास आ ही नहीं सकता शास्त्र पर इसलिए दुनिया में इतने विश्वासी दिखते और फिर भी विश्वास नहीं कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई ईसाई है कोई जौन कोई बौद्ध इतने लोग हैं और सभी कुछ ना कुछ विश्वास करते लेकिन तुम विश्वासी आदमी मिलता कहीं कोई आंखें दिखती जिनमें आस्था के दिए जल तुम्हें कहीं कोई हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती जिसमें श्रद्धा का स्वर हो सब तरफ अश्रद्धा है सब तरफ अनास्था है सब तरफ अविश्वास है संदेह की दुर्गंध से भरी है पृथ्वी और इतने विश्वासी लोग जरूर कहीं कुछ भूत चुक हो रही ना पर विश्वास नहीं आ सकता मोहम्मद मिल जाते तो मजा आ जाता लेकिन कुरान मिली तुम्हें तो तुम्हारा दुर्भाग्य कृष्ण मिल जाते तो मस्तिष्क आ जाती कृष्ण की मौजूदगी भरोसा पैदा करवाती मौजूदगी के अलावा और कोई उपाय नहीं कृष्ण की मौजूदगी में तत्म तुम भी उड़ना शुरू कर देते हो कृष्ण जब पंख पसारते हैं तुम्हें भी अपने छिपे हुए पंखों की याद आ जाती कृष्ण का एक एक शब्द तुम्हारे हृदय में सोई हुई आत्मा को जगाने लगता जागृत शब्द ही जगा सकता है कृष्ण मिलते तो सौभाग्य लेकिन तुम गीता लिए बैठे हो तुम तोतों की तरह गीता कंठस्थ कर लोगे दोहराते दोहराते रहोगे दोहराते मर जाओगे नाव बंदी रहेगी तुम नाव की पूजा करते करते मर जाओगे लेकिन पूजा करने से कोई उस पार नहीं जाता नाव में यात्रा करनी होती लोग शास्त्रों की पूजा कर रहे बड़ा निर्वचन होता शास्त्रों का व्याख्या होती शास्त्रों की लेकिन जो उस पार ना गया हो उसके निर्वचन का भी कोई मूल्य नहीं उसकी व्याख्या का भी कोई मूल्य नहीं पंडित सहयोगी नहीं हो सकता केवल ज्ञानी ही सहयोगी हो सकता है और बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं होता ये तो यात्रा ही निंदिग्ध मन से हो तो ही होती संदेह तो ऐसा ही जैसे नाव में छेद हो, होद दिखाई पड़ रहा है नाव में तुम कैसे बैठोगे नाव में पानी भरा जा रहा है बंधी बंधाई नाव में पानी भरा जा रहा है तुम कैसे बैठोगे आस्था तो होनी चाहिए सांस की नाव डूबेगी नहीं जब तुम नाविक को नाव में देखते हो उसकी मजबूत कलाइयों को देखते हो उसके हाथ में पतवार देखते हो उसके हाथ में पतवार के गठे देखते हो उसके चेहरे पर हजार हजार सूरज की धूप निकली नाव इस पार होती रही जब तुम्हें ये सारी बात दिखाई पड़ जाती कि कोई मल्लाह मौजूद है कोई नाविक मौजूद है कोई केवट मौजूद है आस्था पैदा होगी तब फिर नाव में अगर छेद हो तो भी फिक्र नहीं ये मल्लाह उसकी भी चिंता कर लेगा फिर तुम्हें दूसरे किनारे का भरोसा दिलाने के लिए झूठी बातों की जरूरत नहीं इसकी आंख पर्याप्त तुम इसकी आंख में झांकोगे तुम्हें दूसरा किनारा दिखाई पड़ जाएगा इसके हृदय की धड़कन काफी है तुम जरा पास बैठ के इसकी धड़कन का गीत सुनोगे तो आस्था पैदा हो जाएगी इसलिए बुद्ध के पास या नानक के पास या कबीर के पास या पलटू के पास आस्था का जन्म होता है आस्था सदा जीवंत व्यक्ति के पास ही जगती है बुझे दियो से तुम अपने बुझे दिए को जलाओगे भी तो कैसे जलाओगे कोई जला दिया चाहिए उसके पास जाओगे तो ज्योति एक झपट में तुम्हारी बुझी बाती को पकड़ लेगी नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार कैसे उतरे पार पथित विश्वास ना आवे लगे नहीं बैराग यार कैसे को पावे ये जो वैराग्य है ये जब तक कोई प्यारा न मिल जाए कोई यार ना मिल जाए जिसको बुद्ध ने कल्याण मित्र कहा है उसी को पलटू यार कह रहे हैं जब तक कोई यार ना मिल जाए जब तक तुम उसकी यारी में डुबकी ना लो जब तक कोई कल्याण मित्र ना मिल जाए जब तक कोई प्रेमी ना मिल जाए गुरु यानी प्रेमी परमात्मा का तो तुम्हें पता नहीं परमात्मा तो बहुत दूर का किनारा है लेकिन परमात्मा में होकर कोई आया हो ऐसा जब तक यार ना मिल जाए लागे नहीं बैराग यार कैसे के पावे तब तक वैराग्य का रंग नहीं लगता तब तक तुम बातें वैराग्य की करते रहो तब तक सन्यास का रंग नहीं लगता जो खुद रंगा हो वही तुम्हें रंग सकेगा जो खुद डूबा हो वही तुम्हें डुबा सकेगा शराबी के पास बैठोगे तो उसके मुंह से शराब की गंधाती पक्का पता हो जाता है फिर उसकी मस्ती दिखाई पड़ती उसके पैर डोलते मालूम पड़ते कहीं रखता पैर और कहीं पड़ते शराब के लिए कोई प्रमाण पत्र थोड़ी खोजने पड़ते हैं शराबी की चाल बता देती है प्रमाण पत्र है शराबी का रंग बता देता है और जब यार मिल जाता है और यारी जम जाती यही तो शिष्य और गुरु का मिलन है यारी का जमजाना जब दो हृदयों के बीच ऐसा प्रेम पकड़ जाता है कि तुम्हें लगता है ये दूसरे किनारे हो आया ये भरोसा जैसे जैसे बढ़ने लगता है वैसे वैसे दूसरा किनारा करीब आने लगता है लागे नहीं बैराग यार कैसे के पावे तो नाव तो पड़ी है लेकिन इसमें यार तो बैठा नहीं शास्त्र तो रखा है लेकिन शास्त्रता मौजूद नहीं मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी इसलिए कहते हैं कि तुम जब तक सब संगति न खोजोगे तब तक कितना ही पढ़ो कितना ही लिखो कितनी ही स्मृति को कांजल करो भरो, कुछ सार भरोना होगा मन में डरे न ज्ञान नहीं संगति रहनी लोग ऐसे हैं कि मन में धारण नहीं करते बस केवल स्मृति में भरते इस फर्क को समझो मेरी बात तुमने सुनी तुम उस बात के साथ दो काम कर सकते हो मेरी बात सुनी तत् स्मृति में रख दिया फाइल किया कहा की कि कभी जरूरत होगी तो काम में ले आएंगे किसी को समझाना होगा तो समझा देंगे कोई पूछेगा अर्थ तो बता देंगे तुमने अपने काम में नहीं लाए तुमने रख किसी और के काम आ जाएगी अधिकतर तुम्हारा ज्ञान ऐसा ही है एक दूसरी बात है एक दूसरा ढंग है वास्तविक ढंग कि तुमने बात को समझा और पी गए पचा गए वो तुम्हारे मांस मज्जा में समा गई तुमने स्मृति ना बनाई तुमने उसका जीवन बना लिया मन में धरे न ज्ञान अधिक लोग ऐसे हैं कि मन में ज्ञान को इस तरह पचाते नहीं बस पंडित रह जाते हैं पंडित अपच पंडित का होता है जिसने खाया तो लेकिन पचाया नहीं जिसने भोजन तो कर लिया लेकिन मांस मजा जाना बनी इससे बीमारी पैदा होगी इससे वमन होगा इससे दस्त आएंगे इससे शरीर स्वस्थ नहीं होगा इससे शरीर को नुकसान पहुंचने वाला है और जैसे शरीर का भोजन है ऐसे ही आत्मा का भोजन है ज्ञान बचाओ मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी और जब तक तुम सत्संगति में न जाओगे तब तक तुम समझ ही ना पाओगे कि ये दो चीजें हैं मन में धरना बचाना या स्मृति में रखना शास्त्र केवल स्मृति में रखा जा सकता है सदगुरु ही केवल मन में धारा जा सकता है शास्त्र तो केवल तुम्हारी जानकारी बनेगी तुम्हें पता हो जाता है वेद क्या कहते हैं ईश्वर के संबंध में मगर ईश्वर क्या है उपनिषद क्या कहते हैं ईश्वर के संबंध में लेकिन संबंध में जान लेना ईश्वर को जान लेना तो नहीं ईश्वर को जानना तो बात और है बिना प्रेम किए तुम प्रेम के संबंध में बहुत कुछ जान ले सकते हो पुस्तकालों में किताब में प्रेम पर लिखी रखी तुम जाके सब अध्ययन कर लो तुमने कभी प्रेम नहीं किया प्रेम के संबंध में तो जान लोगे लेकिन इससे क्या तुम्हें प्रेम प्रेम का जरा सा भी रस आएगा के की एक बूंद भी तुम्हारी जीप पर पड़ेगी स्वाद आएगा नहीं तुम पंडित हो जाओगे चाहो तो थीसिस लिखो कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें डॉक्टर दे देगी यूनिवर्सिटी यही काम करती है तुम बड़े ज्ञानी हो जाओगे शास्त्र लिख सकते हो ये तुम्हारा शास्त्र वमन होगा पहले तुम शास्त्र को कुटी गए पचाने अब उसका वमन कर दिया दूसरों की खोपड़ी पर डाल दिया लेकिन सदगुरु के बिना दूसरी घटना नहीं घटती दूसरी घटना का अर्थ है जब तुम किसी के साथ अपने जीवन का धागा जोड़ देते हो जब तुम किसी के साथ अपनी गांठ बांध लेते हो जैसे विवाह जैसे किसी के साथ फेरे पड़ गए इसलिए तो यार कहते पलटू ये प्रेम का विवाह है शिष्य विवाहित हो गया गुरु से अब दोनों एक हो गए रच पच गए तभी पाचन शुरू होता है मन में धरे न ज्ञान नहीं सतसंगति रहनी सतसंगति के बिना नहीं हो पाएगा मन में ज्ञान नहीं प्रविष्ट होगा बात करे नहीं कान प्रीति जैसी कहनी और तुम तो ऐसे हो कि सुनते भी हो तो भी कहा सुनते हो पढ़ते भी हो तो कहां पढ़ते हो पहले तो शास्त्र मुर्दा है मुर्दे को तो पढ़ रहे हो और फिर भी कहां पढ़ते हो पढ़ना भी ऐसे ही है मजान मन हजार काम और करता है एक तो पंडित को सुनने जाते और उसको भी कहां सुनते हो तो पहले तो पंडित सुनते तो भी शादी को लाभ होना था फिर उसको भी कहां सुनते हो पंडित बोले जाता तुम कुछ कुछ सोचे जाते ये तो तभी हो पाएगा यह सुनना तो तभी हो पाएगा जब मन का राग बैठ जाए जब मन एक प्रेम में पड़ जाए प्रेम के अतिरिक्त कोई श्रवण नहीं तो यारी पहले बननी चाहिए प्रेम पहले बनना चाहिए तब ज्ञान प्रेम के पीछे आता ज्ञान और जिसने सोचा कि ज्ञान के पीछे प्रेम आएगा वो बोलना पड़ा उसने बैल पीछे बांध दिए गाड़ी के ये गाड़ी अब कहीं जाएगी नहीं प्रेम पहले आता भाव पहले आता हृदय पहले आता तब सिर जिसने सोचा कि पहले सिर फिर हृदय को ले आएंगे वो कभी भी नहीं ला पाएगा क्योंकि सिर तो हृदय के खिलाफ है और हृदय को कभी उमंग नहीं ना देगा सिर तो संदेह और हृदय है आस्था श्रद्धा तो सिर तो हजार उपाय करेगा संदेह खड़े करने की सिर में तो संदेह ही लगता है सिर से कभी श्रद्धा नहीं होती श्रद्धा हृदय से होती सरल चित्तता चाहिए विनम्रता चाहिए अकड़ का अभाव चाहिए प्रेम में पढ़ने की हिम्मत चाहिए बात करे नहीं कान प्रीत बिन जैसे कहनी बिना प्रेम के सब कहना व्यर्थ है सब सुनना व्यर्थ है लगे नहीं बैराग यार कैसे के पावे छोटी डगमगी नहीं संत को वचन न माने डगमगी लगी रहती सिर में तो सिर तो दुविधा से भरा रहता सिर तो कहता पता नहीं हो ठीक ना हो ठीक ऐसा हो वैसा हो सिर तो हजार बातें उठाता है सिर का तो काम ही यही कि वो संदेह खड़ा करता है जैसे वृक्षों में पत्ते लगते ऐसे सिर में संदेह लगते छोटी डगमगी ना ही डगमग होता रहता सब सिर के भीतर तो सिर कभी अकम्प नहीं होता सिर तो कपते ही रहता वहां भूकंप चलता ही रहता वहां भूकंप कभी बंद नहीं होता हृदय में कभी कंप नहीं होता हृदय में वहां भूकंप जाता ही नहीं जो हृदय में पहुंच गया वो कंपन के पार हो जाता वहां संदेह पैदा नहीं होते वहां श्रद्धा के कुसुम लगते वहां आस्था के कमल खिलते और सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है छूटी डगमगी न संत को वचन माने और डगमगी न छूटे तो संत का वचन कैसे मानोगे संत के पास भी पहुंच गए भूल चूक से संयोग बसात तो मान न सकोगे सिर बीच में आड़े आ जाएगा पत्थर की तरह खड़ा हो जाएगा अर्चन बन जाएगा संत का झरना भी बहता होगा तो तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा सिर को उतार के रखना होता है कबीर ने कहा है अगर आना हो मेरे पास तो सिर को उतार के जमीन पर रख दे सिर को रखे उतार छोटी डगमगी नहीं संत को वचन न माने मूर्ख तजय विवेक चतुरई अपनी आने और मूर्ख की बड़ी मूर्खता यह कि वो सोचता मैं बड़ा चतुर मूर्ख की मूर्खता को बचाने का यही उपाय है कि वो सोचता मैं बड़ा चतुर वो कहता है ऐसे हम किसी की बातों में आने वाले कि ऐसे हम किसी पर श्रद्धा लाने वाले कि ऐसे हम सम्मोहित होने वाले नहीं हम तो सोच विचार करेंगे हम तो सब तरह का हिसाब किताब लगाएंगे ऐसे प्रेम में पड़ जाएं हम ऐसे ना समझ नहीं हम बड़े चतुरे पलटू कहते हैं मूरख तजय विवेक चतुराई अपनी आने और इसी अपनी चतुराई में विवेक का अवसर खो देता है और विवेक और चतुराई में बड़ा फर्क है चतुराई सिर्फ मूढ़ता है विवेक तुम्हारी आत्मा का जागरण है लेकिन जागे हुए से जुड़ो तो जागोगे और ये चतुराई तुम्हें ज्यादा हुए से जुड़ने नहीं देती बुझा हुआ दिया चतुराई से भरा है डगमग हो रहा है कि जाऊं पता नहीं ठीक हो कि गलत हो ऐसा हो वैसा हो ज्योति भी दिखाई पड़ती तो भी साहस नहीं जुटा पाता पास न जाएगा तो चुक जाएगा साहस चाहिए तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी साहसी लोग सत्य की संगति में उतर जाते और कमजोर और तथा समझदार लोग दूर ही खड़े रह जाते वो अपनी समझदारी में ही मर जाते समझदारी से सावधान क्योंकि समझदारी तुम्हारी मूर्ता को छिपाने का उपाय एक बात सदा सोचना एक बात सदा याद रखना अगर तुम चतुर हो तो तुम्हारी जिंदगी में सबूत होना चाहिए कहां है आनंद कहा है रस क्या पाया कौन सी ज्योति है तुम्हारे भीतर कौन सी सुगंध उठी कौन सा संगीत बना कौन सा नृत्य हुआ उत्सव कहां है चांदनी कहाँ है अंधेरा ही अंधेरा भरा फिर भी तुम अपने को चतुर कहे चले जाते और सब तरह की वासनाओं के साथ बिच्छू भीतर सरक रहे फिर भी तुम अपने को चतुर कहे जाते थोड़ा तो सोचो थोड़ा तो विचारो अगर चतुर् होते तो तुम्हारी जिंदगी में परमात्मा का वास होता तुम्हारी जिंदगी में आनंद होता तुम्हारी जिंदगी में एक पुलक होती तुम्हारी जिंदगी में यह उदासी क्यों है तुम्हारी जिंदगी में ये इतना ज्यादा रुगण भाव क्यों है तुम हो कहा धक्के खाते रहते भीड़ में यहां से वहां इस जन्म से उस जन्म में इस यात्रा से उस यात्रा में छे कहाँ हो मंजिल कहाँ है पास भी आती नहीं मालूम होती और कहते हो चतुर हूं अगर चतुर हो तो जीवन में प्रमाण चाहिए और अगर जीवन में प्रमाण न हो तो कृपा करके इस चतुराई को उतार कर रख दो ये चतुराई नहीं है ये वस्तुता विवेक से बचने का उपाय है ये मूढ़ता की तरकीब है ये तुम्हारा अज्ञान तुम्हें चतुराई की का धोखा दे अपने को बचा रहा है मुरख तजे विवेक चतुराई अपनी आने पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार वो अपनी अपनी मारता रहता अपनी अपनी लगाता रहता पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार और जब तक तुम सदगुरु के वचन का विचार न करोगे जब तुम अपनी अकड़ हटाकर अपने उपद्रवों को शांत करके अपने को दूर करके अपने को बीच से हटा के कहोगे कि अब मैं सीधा विचार करना चाहता हूं मेरी जिंदगी तो बेकार गई तो एक बात सच है कि मेरे पास कोई विवेक नहीं मैं तो भटका ही भटका घाव ही घाव इकट्ठे किए ये मेरी जिंदगी रही अब बहुत भटक चुका अब मैं कहता हूं कि अब अपनी समझ क्या चलना अपनी समझ चल के खूब देख लिया कहां पहुंचा मनोवैज्ञानिक कहते हैं मनस्वित कहना चाहिए पूरब के मनस्वित कहते हैं कि छोटा बच्चा अगर अपनी चतुई की बात के क्षमा योग्य क्योंकि उसे अभी जीवन का कोई अनुभव नहीं लेकिन उम्र पाके भी अगर तुम अपनी चतुराई की को तो तुम बड़े अज्ञानी तुम क्षमा भी नहीं किए जा सकते उम्र पाके तो दिखाई पड़ जाना चाहिए कि मेरी चतुरी का परिणाम क्या है और वह परिणाम दिखाई पड़ जाए तो एक घटना घटती तुम्हें अपनी बुद्धि पर संदेह आ जाता है बस तुम्हारे जीवन में परमात्मा के आगमन का पहला कदम पड़ा अपनी बुद्धि पर संदेह जब अपनी बुद्धि पर संदेह आता है तो सदगुरु पर आस्था आती है जब तक तुम सोचते हो अपने से ही तर जाएंगे तब तक तुम क्यों किसी का हाथ पकड़ोगे तब तक तुम यारी में न पड़ोगे नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार सिर्फ तुम्हारी चतुराई तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शास्त्र तक ले जा सकती नाव तक पहुंचा सकती लेकिन केवट केवट तो यारी से मिलता है। तुम्हारी चतुराई तुम्हें किताब तक ले जा सकती तो लोग किताब बड़े मजे से पढ़ते हैं ऐसे बहुत लोग हैं लाखों लोग हैं जो मेरी किताबें पढ़ते हैं यहां नहीं आते मुझे पत्र भी लिखते हैं हम आपकी किताबें पढ़ते हैं और बड़ा आनंद आता है लेकिन आने में संकोच है आने में डर है कि आने की अभी हिम्मत नहीं आना चाहते मगर अभी हिम्मत नहीं क्या डर होगा आने में यारी बनाने में डर है प्रेम खतरनाक बात है बन जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी फिर वैसी ही न रह जाएगी किताब के साथ कोई खतरा नहीं किताब तुम पढ़ लेते हो और ताक पर रख देते किताब तुम्हारी हो गई मेरी क्या है तुमने खरीद ली तुम्हारी हो गई तुम जहां चाहो वहां लकीरें लगाओगे जहां चाहो काट दोगे जहां चाहो लाल निशान लगा दोगे तुम जो चाहो अर्थ कर लोगे किताब तुम्हारी हो गई मेरा उसमें क्या रहा मेरा तुम तो मेरे पास आओगे तो ही पता चलेगा साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो जो दूसरा पार हो आया है वही फकीर है अब फकीर का अर्थ समझो लोग समझते हैं फकीर का अर्थ है जिसने संसार छोड़ दिया ये नहीं है फकीर का अर्थ जो पहुंचा हो संसार छोड़ देने से क्या होता है ऐसे तो बहुत फकीर हैं जिनके पास कुछ नहीं था वो भी छोड़ छाड़ कर फकीर हो गए कुछ थाई नहीं छोड़ने की कोई झंझट भी नहीं थी और फकीर होने का मजा ले रहे हैं सौ में निन्यानवे तुम्हारे फकीर और साधु और सन्यासी और महात्मा नकारात्मक फकीर है संसार छोड़ दिया लेकिन परमात्मा पाया या नहीं संसार छोड़ने थोड़ी पर्याप्त परिभाषा है शायद संसार छोड़ना इतना ही हो सकता है जैसे एक आदमी बगीचा लगाना चाहे जमीन साफ करे का उखाड़ के फेंक दे घास पात को काट दे जला दे गड़े घास पात की निकाल के जमीन को शुद्ध कर ले पानी छिड़क दे और बैठ जाओ गए कि बगीचा तैयार हो गया, ये कोई बगीचा हुआ ठीक है जमीन तैयार हो गई मगर अगर बगीचा तो तैयार होना है जमीन तैयार हो गई अच्छा हुआ मगर इसको ही बगीचा मत मान लो नहीं तो इस खाली जमीन में गुलाब के फूल ना खेदेंगे इस खाली जमीन में देर अबेर सिर संसार का कास उगाएगा एक मजे की बात ख्याल रखना गुलाब का फूल अपने आप नहीं उगता घास पात अपने आप उगता है घास पात को लाने नहीं पड़ता कि तुम जाओ बीज बाजार से खरीद के लाओ तब उगेगा तुम बैठे भर रहो जमीन साफ करके वो अपने से उग जाएगा जमीन साफ कर ली तो और ढंग से उगेगा क्योंकि पत्थर इत्यादि सब अलग हो गए अब बड़े मजे से उगेगा तुम जल्दी ही पाओगे जमीन हरी हो गई गुलाब अपने सनी उब गएगा गुलाब को तो लगाना पड़ता है फकीर की ठीक परिभाषा पलटू कर रहे हैं साहब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो जिसके जीवन में गुलाब के फूल खिले हो परमात्मा खिलाओ वो फकीर है संसार छोड़ देना पर्याप्त तो नहीं है परमात्मा पाना जरूरी है ये विधायक परिभाषा हुई नकार से परिभाषा नहीं करनी चाहिए ऐसा समझो कि एक आदमी है कोई पूछे कि आदमी आंख वाला है इसकी क्या परिभाषा तुम कह सकते हो क्योंकि ये अंधा नहीं है ये तो ठीक बात हो गई कि जो अंधा नहीं वो आंख वाला होना चाहिए लेकिन जो अंधा नहीं वो भी आंख बंद किए बैठा हो सकता है आंख तो पट्टी बांधी हो सकती जो अंधा नहीं है वो भी सोया हो सकता है तो भी आंख वाला नहीं आंख वाला तो वही है जिसे दिखाई पड़ता है और कोई परिभाषा से काम ना चलेगा अंधा नहीं है इतनी नकारात्मक परिभाषा काफी नहीं अंधा नहीं है ये तो ठीक है काम चलाऊ परिभाषा हो गई फकीर वह जिसने संसार छोड़ा ये ऐसे ही है जिसे आंख वाला वह जो अंधा नहीं आंख वाला वह जिसे दिखाई पड़ता है जिसे दर्शन होता है अंधा नहीं होने से क्या होता है आंख रहते भी आदमी आंख बंद किए बैठे रहते तो भी दिखाई नहीं पड़ेगा संसार छोड़ दिया ये तो ठीक है लेकिन परमात्मा दिखाई पड़ा या नहीं असली बात तो वहां तय होगी साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो जो कोई पहुंचा हो नूर का छत्र विराज जिसके चारों तरफ परमात्मा की रोशनी हो जिसकी रोशनी दूसरों को भी अनुभव हो जिसके आसपास रोशनी का छत्र हो आभा मंडल जो ज्योति से जगमक हो जिसके छोटे से दिए में सूरज उतरा हो जो कोई पहुंचा हो नूर का छत्र विराजे सबर तखत पर बैठी तूर अठपहरा बाजे और जो संतोष के सिंहासन पर विराजमान हो सबर सब्र संतोष सबर तखत पर बैठी जिसे तुम पाओ के जो संतोष के तख्त पर बैठा है परितुष्ट जिसे अब न कहीं जाना न कहीं कुछ पाना पा लिया जो पाना था परमात्मा पाने के बाद और क्या पाने को बचता है तो जिसने परमात्मा पा लिया उसको कुछ पाने को नहीं बचता पाने की दौड़ गई आपाधापी समाप्त हुई सबर तखत पर बैठ दूर अठ पा बाजे और जिसके पास आठों पहर संगीत का नाद हो रहा हो निद बच रहा हो उल रहा रस बहराव, तूर अठ पहरा बाजे, जिसके पास अगर तुम चुप होके बैठ जाओ तो तुम अपूर्व संगीत में डूबने लगो जिसके पास अगर तुम शांत होकर बैठ जाओ तो डोलने लगो जैसे सांप डोलता है तुरही को सुनकर तूर अठ पहरा बाजे, सबर बांच पर बैठ ये परिभाषा कर रहे हैं वो कौन है केवट किसको सदगुरु चुनोगे देखना संतोष जांचना संतोष से बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं और बड़ी गहरी बात कह रहे हैं कुछ और बात से तय नहीं होता अगर तुम एक महात्मा के पास जाओ और तुम पाओ कि वो अभी भी खोज रहा है परमात्मा को अभी भी साधना में लगा है अभी भी योग प्राणायाम साथ रहा है अभी भी शीर्षासन सर्वांगासन कर रहा है अभी भी ध्यान पूजा पाठ कर रहा है तो समझना भी अभी सबर तखत पर बैठा नहीं अभी सब्र नहीं हुआ अभी संतोष नहीं हुआ अभी मिलना नहीं हुआ परमात्मा से मिलने के बाद फिर शासन करोगे परमात्मा की मजाक उड़ानी उसके सामने सिर के बल खड़े हो कि परमात्मा से मिलने के बाद पूजा पाठ करोगे अब क्या पूजा पाठ कि परमात्मा से मिलने के बाद मंदिर मस्जिद जाओगे अब कैसा मंदिर कैसी मस्जिद अब तो सभी उसका हो गया फकीर बाइजिद के संबंध में कहा है कि वो रोज मस्जिद जाता था वर्षों से जाता था बीमार हो तो भी जाता था कभी चूकता ही नहीं था, पांचों नमाज मस्जिद में करता था लोग तो ये भूल ही गए थे कि बाइजिद के बिना और मस्जिद हो सकती गांव नहीं छोड़ता था क्योंकि दूसरे गांव जाए मस्जिद ना हो रास्ते में रुकना पड़े मस्जिद ना हो तो गांव नहीं छोड़ता था एक दिन मस्जिद नहीं आया सुबह जो लोग मस्जिद पहुंचे नमाज पढ़ने वो का सिवाय इसके वो मर गया हो और तो कोई बात ही नहीं जल्दी जल्दी नमाज पूरी करके भागे हुए बुढ़ापे में दिमाग खराब हुआ जिंदगी भर नमाज की अब छोड़ते हो बाजिद ने कहा जब तक की जब तक पाया नहीं अब क्या खाक करें अब क्या कहा जाए अब एक तारा बजाते वो एक तारा प्रतीक है तुम जो असपहरा बात है ध्यान अगर अभी भी करते हो तो फिर अभी पहुंचे नहीं जो पहुंच गया वो ध्यान हो गया अब कैसे ध्यान करें जो पहुंच गया वो पूजा हो गया उसका जीवन अर्चना हो गई इसलिए कबीर कहते हैं उठू बैठू सो परिक्रमा अब मैं कैसे मंदिर की परिक्रमा करने जाऊं अब तो उठना बैठना वही परिक्रमा है क्योंकि तो जब भी उठता उसी के पास उठता हूं जब भी चलता उसी के पास चलता हूं खाऊं पीऊं अब कैसे मंदिर में जाकर भोग लगाऊं भगवान को मैं खाता हूं उसी में सेवा हो जाती क्योंकि वही खा रहा सुनते हो खाऊ पीऊं सु सेवा सबर तखत पर बैठ तूर अठ पहरा बाजे तंबू है आसमान जमीन का फरस बिछाया अब कहा छोटे मोटे मंदिर मस्जिद की जरूरत रही तंबू है आसमान जमीन का फरस बिछाया छिमा किया छिड़काव जैसे कि कोई तैयारी करता है मेहमान को आता है कोई मेहमान आ रहा है कोई बड़ा मेहमान आ रहा है तो तुम छिड़काव करते जल का बगीचे में जमीन पर धूल बैठ जाए तम्बू तानते पलटू कहते हैं अब आकाश का तंबू ही एकमात्र तंबू है पूरी जमीन अपना फ़र्ज़ है और अब पानी से क्या सींचना क्षमा तो से सींचते हैं क्षमा प्रेम की एक अभिव्यक्ति अब तो प्रेम से सींचते हैं अब तो क्षमा से सींचते हैं क्षमा किया छिड़काव खुशी का मस्क लगाया और अब कौन सा इत्र लगाएं अब कौन सा मस्क लगाए अब कौन सी सुगंध खुशी का मुस्क लगाया अब तो चौबीस पहर, सोते जागते आनंद का भाव उठ रहा आनंद की लहरें चल रही आनंद की तरंगें चल रही यही सुगंध है नाम खजाना भरा जिक्र का नेजा चलता साहिब चौकीदार देख इबली सुन डरता अब तो बड़ी गजब की बात हो रही है वो कहते हैं फकीर कौन साहेब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो और जब कोई पहुंच जाता है तो खुद पहरानी नहीं देना पड़ता अपने जीवन पर तो खुद साहेब खुद भगवान पहरा देता है फिर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं रखनी पड़ती कि ये करूं ये करूं ना करूं ये करना ठीक कि गलत कि सही ये सब बातें गई अच्छा बुरा गया साहेब चौकीदार देख इबलिशन डरता अब तो शैतान खुद ही डरता है क्योंकि वो साहब चौकीदार हो गए अब तो परमात्मा फिक्र करता है तुमने वो प्यारी कहानी सुनी ना कि तुलसीदास सोते और धनुधानी राम द्वार पर खड़े होकर पहरा देते वो प्रतीकात्मक है जिसने सब परमात्मा पर छोड़ दिया उसकी चौकीदारी परमात्मा करता है तुम जब तक अपनी चौकीदारी खुद करती हो खतरे में हो तब तक शैतान तुम्हें सताएगा और शैतान तुमसे जीतेगा तुम शैतान से, जीते से क्या बचोगे उसके रास्ते बड़े सूक्ष्म नाम खजाना भरा और अब तो एक ही खजाने में बात रह गई उसका नाम उसकी स्मृति उसका स्मरण बस इतना ही धन है अब यह ध्यान ही धन है नाम खजाना भरा जिक्र का नेजा जा चलता और अब तो चौबीस घंटे उसकी स्मरण का भाला ही चलता रहता अब तो चौबीस घंटे श्वास श्वास में जिक्र है नाम स्मरण प्रार्थना है यह करनी नहीं पड़ती ये अपने से हो रही संत वही जिसमें प्रार्थना अपने से हो रही हो जिसके होने में प्रार्थना हो जिसके उठने बैठने में प्रार्थना हो जिसकी आंखें झपके तो पूजा हो जाए जिसके पास तुम जाओ तो तुम्हें परमात्मा पहरा देता हुआ मालूम पड़े पलटू दुनिया दिन में उनसे बड़ा ना कोई पलटू कहते हैं फकीर से बड़ा कोई भी नहीं ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में पलटू दुनिया दिन में उनसे बड़ा ना कोई साहेब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो ऐसे किसी फकीर का हाथ पकड़ो यारी करो तो केवट मिले तो माझी मिले तो उस पार उतर पाओ अपने से न पहुंच पाओगे अपने से पहुंचने की धुन इसी किनारे अटके रह गए जन्मों जन्मों से अब हूं चेत गेतो लहना है सतनाम का जो चाहो सो ले और तो एक ही है दुनिया में धन तो एक ही है दुनिया में लहना है सतनाम का जो चाहे सो ले प्रभु के स्मरण के अतिरिक्त और कोई धन नहीं और कोई लाभ नहीं फिर जिसको लेना हो ले ले रुकावट जरा भी नहीं कोई रोक नहीं रहा तुम अपने ही हाथ से नहीं ले रहे हो इसे ख्याल में रखना जीसस ने कहा है नाक एंड द डोर शैल बी ओपन टू यू आस्क एंड इट सेल बी गिविन मांगो और मिलेगा खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे राबिया ने तो कहा है द्वार बंद ही नहीं है खटखटाओ भी मत आंख खोलो द्वार खुले हैं सूफी फकीर हसन रोज कहा करता था प्रभु द्वार खोल प्रभु द्वार खोल बहुत देर हो गई द्वार खोल मैं तड़फ रहा हूं रोता छाती पीटता एक दफा वो राबिया के घर ठहरा वो वही जो करता था रोज सुबह से उसने किया प्रार्थना की फिर रोने लगा छाती पीटने लगा भाव बेहल कि हे प्रभु द्वार खोल राबिया ने एक दिन सुना दो दिन सुना तीन दिन सुना किस दिन वाय उसने कहा कि बंद करिए बकवास द्वार खोले आख खोल और कहते हैं हसन जा का जिंदगी भर से वो यही मचाए हुए था कि प्रभु द्वार खोल राबिया की चोट की ना समझ क्या बकवास लगा रखी आंख खोल द्वार तो खुले ही है। कहते हैं पलटू लहना है सतनाम का जो चाहे सो ले जिसने चाहा उसे मिला किसी क्षण मिला जिस क्षण चाहा एक क्षण की भी देर नहीं होती मगर तुम चाहती नहीं तुम कुछ कूड़ा कचरा चाहते हो कोई धन के लिए दौड़ रहा कोई पद के लिए दौड़ रहा परमात्मा के लिए कौन दौड़ता है कभी कभी तुम परमात्मा की याद भी करते हो तो पद के लिए चुनाव में खड़े हो गए तो जाके हनुमान जी को समझाते हो कि महाराज जरा ख्याल रखना नारियल चढ़ाऊंगा जब चुनाव में खड़े हो गए तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते मंदिर पूजा पाठ करने लगते हो साधु संतों के पास जाने लगते हो मेरे पास लोग आ जाते हैं वो कहते हैं कि महाराज चुनाव में खड़े आशीर्वाद चाहिए मुझे क्यों झंझट में डालते हो तुम पाप करो मुझको भी फंसाओगे जिस दिन चुनाव छोड़ना हो उस दिन आ ना आशीर्वाद दे दूंगा मैं चुनाव के लिए तो आशीर्वाद मतलब क्योंकि फिर तुम जो करोगे उसका भी जुम्मा मेरा हो जाएगा मेरा कोई हाथ नहीं इसमें बड़े हैरान होते और साधु संतों के पास जाते हो तो जल्दी से आशीर्वाद देने को तैयार आशीर्वाद देने में लगता ही क्या है किसी को मिलने वाले को मिल गई आशा और देने वाले का कुछ जाता नहीं तुम कभी परमात्मा की याद भी करते हो तो गलत कारणों से करते हो उसकी याद तो बस उसी के लिए की जानी चाहिए कोई और हेतु नहीं होना चाहिए लहना है सतनाम का जो चाहे सो ले जो चाहे सो ले जाएगी लूट और आई और बहुत देर मत करो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लूट ले सब लूटी जाए और तुम ऐसे ही बैठे रह जाओ जो चाहे सो ले जाएगी लूट और आई तुमका लूटी हो यार गांव जब दही लाई और क्या तुम बैठे बैठे तब की रात देख रहे जब लूट लेगा तब तुमने कोई ऐसी जिद्द बांध रखी कि जब सब लब लूट चुकेगे तब आखरी में हम तुम का लुटी हो यार गांव जब दहिये लाई ताके कहा गौत भर बांध से ताबी इसलिए पलटू कहते हैं कि गमार इसलिए तुझको गमार कहना पड़ रहा कि तू कहे के लिए रुका है पूरा गांव लूट लेगा तब तू लूटेगा ताके कहा गमार इसलिए मजबूरी तुझे गमार कहना पड़ रहा है कि देर मत कर जल्दी से खोल अपनी गठरी और बांध ले और जितना बांध सके बांध ले ताके कहा गमार मोट पर बांध से ताबी जल्दी कर और जल्दी से अपनी गठरी बांध ले अपने हृदय को भर ले परमात्मा से किस प्रतीक्षा में रुका है लूट में देरी करे ताहि की होए खराबी जो देर करेगा वो व्यर्थ ही दुख पाता है क्योंकि जब तक तुमने नहीं लूटा परमात्मा को तब तक तुम दुख में रहोगे नरक में रहोगे लोग सोचते हैं नरक कहीं और है तुम जहां हो ये नरक है जब तक परमात्मा नहीं लूटा तब तक तुम नरक में भी खूब मजेदार तरकी पंडितों ने, ने खोजी कि नर्क कहीं दूर जमीन के पाताल में तुम कभी जाओगे नर्क में ये भी खूब मजेदार तरकी भ इससे तुम निश्चिंत हो गए तुम कहते हो हम थोड़ी नर्क में नर्क में तुम हो मैंने सुना है एक आदमी मरा जब वो नर्क पहुंचा तो बड़ा हैरान हुआ वहां तो हालतें बड़ी अच्छी थी तो उसने पूछताछ की सैतान के पास गया कि हमने तो बड़ी बदनामी सुनी नरक की यहाँ की हालतें तो बड़ी अच्छी पृथ्वी पर इससे ज्यादा खराब है सैतान ने कहा कि वो पंडितों की तरकीब पर अंत असलियत यही है कि नरक वही तुम तो जरा देखो तो अपने चारों तरफ अपने भीतर अपने बाहर और क्या नरक होगा और क्या बुरा हो सकता है इससे ज्यादा और क्या पीड़ा हो सकती है जिसमें तुम गुजर रहे हो जब तक परमात्मा नहीं तब तक नरक। इसलिए कहते हैं पलटू में देरी करे ताहिकी होई खराबी ताके कहा गमार मौत भर बांध सिताबी जल्दी कर बांध ले अपनी बहुरी बहूरीना ऐसा दांव नहीं फिर मानुष होना क्योंकि हजारों हजारों जन्मों के बाद आदमी मनुष्य होता चौरासी कोटियों के बाद आदमी मनुष्य होता चौरासी करोड़ योनियों के बाद एक बार आदमी उस वर्तुल में आता है उस जगह आता है जहां मनुष्य होता है जिससे चाक घूमता ना जब पूरा चाक घूम जाता तब फिर आरा ऊपर आता है फिर गया नीचे तो फिर पूरा चाक घूमेगा तब ऊपर आएगा पूरब के मनुष्यों ने संसार को गाड़ी के चाक की तरह देखा है वो जो भारत के ध्वज पर चाक का निशान है वो जिन्होंने चुनकर रखा उनको शायद अंदाज भी ना हो कि वो किस लिए चाक का निशान है वो बौद्ध चक्र है वो अशोक ने अपने पत्थरों पर तो खुदवाया था प्रतीक है वो संसार का कि यहां सब चीज घूम जाती पूरा गुमना पड़ता फिर एक दफा चूके ऊपर आके तो फिर पूरा चक्कर फिर पूरा चांस जब होगा तब फिर दोबारा लौटोगे न मालूम कब दोबारा आदमी होगे बहुरी न ऐसा दांव, फिर दोबारा दांव मिले न मिले अवसर आए न आए या कब आए बहुर ऐसा दाव नहीं फिर मानू सोना क्या ताके तू ठाड़ से जाता सोना और तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है क्या ताक रहा है दिखाई गिर क्यों बना तमाशबिन क्यों बना लूट ले अजहू चेत गवार बहुरीना ऐसा गांव नहीं फिर मानुष होना क्या ताकत ठाड़ हाथ से जाता सोना पलटू न उड़न भया मोर दोस जिंदे लहना है सब नाम का जो सा सोले पलटू कहते हैं और ख्याल रखना मुझे जो कहना था मैंने कह दिया मैं और ऋण हुआ मुझे मिल गया इतना और ऋण बचा था जिस व्यक्ति को भी मिलता है उस पर इतना ऋण बचता है तो वो दूसरों को भी कहते पलटू कहते मैंने अपनी गठरी भर ली खुद दिल भर के भर ली कुछ कमी नहीं छोड़ी संतोष के तखत पे विराजमान हो गया हूँ दूर अठपहराबाज इतना ऋण और बचा था कि तुमसे कह दू कि कैसे मैंने लूटा कैसे मैंने पाया और कैसे पाके मैं धन्य भागी हुआ पलटू मैं ऊण भया मेरी झंझट मिटी मुझसे मत कहना पीछे मैंने ऋण चुका दिया मोर दोष जिंदे इसलिए मुझे कोई भूल के भी दोष ना दे पीछे फिर मुझसे मत कहना कि पलटू तुम्हें मिल गया और हमको खबर ना की हम तुम्हारे पास ही थे हमें बता तो देते कि खजाना इतने करीब है तुमने खोद भी लिया गठसी भी भर ली बैठ भी गए सिंहासन पर आनंद में मगन भी हो गए और हम भटकते ही रहे और अंधेरे में टटोलते ही रहे हमें खबर तो दे देते पुकार तो दे देते जरा हमें चेता तो देते फिर मुझसे मत कहना मुझे दोस्त मत देना पलटू तो तो बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं पलटू मैं उंग भया मोर दोष जिंदे लहना है सतनाम का जो चाहे सो ले ना अब मैंने सब दरवाजा खोल दिया सीधी सीधी बात कह दी कि ये पड़ा है सतनाम का लहना ये प्रभु स्मरण का धन है जिसको लेना हो ले ले फिर पीछे मुझसे मत कहना कि हमको खूब भटकाया बता देते तो ना भटकते पलटू के इन बचनों पर ध्यान करो तुम्हारा जीवन नरक है खड़े खड़े क्या देख रहे हो कब तक देखते रहोगे पत्थर की मूर्त हो गए हो थोड़े हिलो चलो थोड़ो उठो थोड़े जीवन को गति दो प्रभु सामने खड़ा है प्रभु चारों तरफ विराजमान है इसकी स्मृति को जगाओ इस आलाद को अपने भीतर उतरने दो किरण तुम्हारे भीतर जाना चाहती है ये किरण तुम्हारे अंधेरे को तोड़ना चाहती है। ये सूरज तुम्हारे भीतर प्रभात बनना चाहता है आंख खोलो और ऐसे भी बहुत देर हो चुकी कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो कितनी लंबी यात्रा तुमने की और सिर्फ धूल धूमधमास के अतिरिक्त तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगा धन लगा ही नहीं धन लगता ही नहीं आज हाँ जब तक ध्यान ना लगे ध्यान कुंजी है धन की असली धन की असली धन यानी जो मिल जाए तो फिर कभी खोता नहीं ये धन तो मिल मिलकर खो जाता है यह धन तो मिला भी तो ना मिला बराबर है धनी होकर भी तुम देखते नहीं लोग कितने गरीब है सब है उनके पास तो भीतर कुछ भी नहीं भीतर कोरा सन्नाटा और अंधेरा है रुदन और आंसू भरे बाहर तिजोरी भरती चली गई और भीतर आत्मा रोती चली गई जितनी तिजोरी भर ली है उतनी ही आत्मा बेच डाली जीसस ने कहा है अपनी आत्मा को बेचकर अगर तूने सारे संसार को भी पा लिया तो क्या तूने बड़ा गलत सौदा कर लिया जागो थोड़ा होश संभालो थोड़े से कदम ठीक और मंजिल दूर नहीं थोड़ा होश अडिग और मंजिल दूर नहीं थोड़ी श्रद्धा की स्फुरना और मंजिल दूर नहीं और नाव की पूजा में मत लगे रहना मांझी को खोजो, होना है सतनाम का जो चाहे सो ले न कोई रोक रहा है न कोई पह न कोई कीमत मांग रहा है मुफ्त मिट रहा है सब मुफ्त लूटा जा रहा परमात्मा लहना है सतनाम का जो चाहे सो ले जो चाहे सो ले जाएगी लुट और आई तुमका लुटी हो यार गांव जब दही लाई ताके कहा गंवार मौत भर बांध सिताबी लूट में देरी करे ताहि की हो खराबी बहुर नया ऐसा दाव नहीं फिर मानो क्या ताके तू ठाड़ हाथ जाता सोना पलटू मैं उन भया मोर दोस्त जिंदे लहना है सतनाम का जो चाहे सो ले आज इतना